पुना भगवती स्तुति कहती है अरे ओ मम इंद्रस्य क्रोढो दित्य पाजस्यम देसाम छत्रव दत्तेव सज्जी मोतां हृदयोपसेन अंतरक्षं ្ਲលਸ ਵរਪਾលਲਾន ਨਗ प्ਲਈ ਹਨਬਲហមੇ ਕាញ ਕ្លមាਵਿ ្លਵត ਗੁលមាន ਹਾਰੇ ਵੇਹ ស្្របន ਤੇ ਹਰਦਾਨ ਕੁछिប ਵਿਆਗਮ ਸាਮត្រरा ਦਾរੇ ਨਾ ਵै ਸ្លਾ ਨਾ ំ ស្មਾਨា ਵਤ្माាਨ ្រ ਇन्ਦਰੇ से ਸੰबੰਦੇਤ ਹੈ। ਪੈល ਅਧਿਤਦੇ से से ਸम्बੰਦਤ हैं। मेडाग्र आदिदेव से संबंधित है हृदय प्रदेश ए नाड प्रदेश अंतरिक्ष देव से संबंधित है, है पेट आकाश देव से संबंधित है फेफड़े चक्रवाक से संबंधित है दोनों ब्रक पर्वत देव से संबंधित है प्लाम बालमेख देव से संबंधित है ग्लौ नादिकुलम से संबंधित है रक्त सिराएं नदी से संबंधित है आंख हृदय से संबंधित है पेट समुद्र से संबंधित है भस्म वैश्वानर देव से संबंधित है नाभि विद्युत देव से संबंधित है বীর्य ग्रत से भगवान जलदेव से वसा मरीच से शरीर की गर्मी ओस देव से वशा शनि से आंसू फार से गिड आंख के रुधनी आकाशे विद्युत देव से खून के कारण रक्षा देव से संबंधित है शरीर विभिन्न अंग विभिन्न देवों से संबंधित है शारीरिक सौंदर्य नक्षत्र देव से त्वचा पृथ्वी देवी से त्वचा चुंबक देव से, से संबंधित है जो प्रथम जन्मा है हिरण्यगर्भ में रहा है जो उत्पन्न हुआ वही पीढ़ियों का एकमात्र पालक है जो पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक को धारता है वसुदेव के अलावा किस देव के लिए हविका विधान करें जो अपने प्राणायाम से पल भर में इस जगत का महिमावान शासक हुआ जो दोपायों और चौपायों का ईश्वर है महिमावान हम वसुदेव के अलावा और किस देवता के लिए हविका विधान करें जिनकी इस महिमा से हिमाबाण पर्वतों का निर्माण हुआ जिसने यह रसीले समुद्र इंद्रवत के जिनकी भुजाएं दसों दिशाओं में फैली हुई हैं हम उस देवता के अलावा और किस देवता के लिए हविका विधान करें जो आत्मशक्ति दाता है जो बल शक्ति दाता है सारा विश्व जिसमें प्रशंसा करता है सारा विश्व जिनकी उपासना करता है जिनकी छत्र छाया अमृत सर के सुखदाई है जिनके इबना मृत्यु जैसा कष्ट होता है उसके अलावा हम और किस देव के लिए हवि का विधान करें हम यज्ञ से सब ओर से आवाज रूप से कल्याणकारी प्रणाम प्राप्त करें हम सब ओर से दुर्लभ प्रणाम प्राप्त करें सभी देवगण प्रतिदिन हमारी रक्षा करें सभी देवगण प्रतिदिन हमारी बढ़ोतरी करें देव गणों की उत्तम बुद्धि हमारे लिए कल्याणकारी हो देव गणों की सरलता हमारे लिए कल्याणकारी हो देव गणों का दान हमारे अनुकूल हो देव गणों की मित्रता हमको मिले हम उस मित्रता से लाभ पाएं हम देवताओं से दीर्घ आयु को प्राप्त करें हम मित्र देव की निमंत्रता करते हैं हम उनका आवाहन करते हैं हम भगदेव को निमंत्रित करते हैं उनका आवाहन करते हैं आदित्य देव को बुलाते हैं आवाहन करते हैं निमंत्रित करते हैं हम उनका आवाहन करते हैं हम आर्यमा को बुलाते हैं आवाहन करते हैं वरुण का आवाहन करते हैं सोम का आवाहन करते हैं अश्विनी कुमारों का आवाहन करते हैं सरस्वती देवी का आवाहन करते हैं सौभाग्यदायिनी मां सरस्वती देवी हम यजमानों का कल्याण करने की कृपा करें वाय हमारे अनुकूल होने की कृपा करें वाय हमारे लिए औषध गुणों से युक्त हो वाय हमारे लिए सुखदाई वाय प्रभावित करने की कृपा करें माता पृथ्वी हमारे अनुकूल होने की कृपा करें स्वर्ग हमारे अनुकूल होने की कृपा करें सोम चुवाने वाले पाषाणखंड हमारे अनुकूल होने की कृपा करें आप हमारी प्रार्थना सुनने की कृपा करें आप हमारी प्रार्थना के अनुकूल हमें सुखी बनाएं हम उन परम शक्ति का अपनी रक्षा के लिए आवाहन करते हैं जिसने इस जगत को स्थिर बनाया जो शक्ति सभी को वसीभूत करने वाली है पूखा देव हमारे ज्ञान की बढ़ोतरी करें पूखा देव हमारे बुद्धि की बढ़ोतरी करें वह परम शक्ति एवं पूखा देव हम सबको अपने कल्याण के लिए आवाहन करते हैं ऐश्वर्यवान इंद्र देव हमारा कल्याण करें सर्वज्ञता पूखा हमारा कल्याण करें अनिष्ट नाशक पंखवान गरुड़ हमारा कल्याण करें बृहस्पति देव हमारा कल्याण करें उपर्युक्त सभी देव हमारा कल्याण करने की कृपा करें मारुद गण सक्तशाली अश्व वाले हैं मरुद गण वेगवान अश्व वाले हैं अदिति देव मरुद गण की माता हैं मरुद गण सबका कल्याण करने वाले हैं मरुद अग्नि रूपी जीव वाले हैं मरुद गण सूर्य रूपी आंख वाले हैं मरुद गण हमारे लिए सभी देवताओं को साथ लेकर यहां यज्ञ में आने की कृपा करें हे यज्ञ रक्षक देवताओं हम कानों से कल्याणकारी वचन सुनें हम आंखों से कल्याणकारी दृश्य देखें हम स्वस्थ अंगों एवं स्वस्थ शरीर से आपकी उपासना और वंदना करते हैं हम आपकी कृपा से पूर्ण आयु प्राप्त करें देवगण हमारा हित साधने की कृपा करें हे देवगण आपकी कृपा से हम 100 शरद तक जिए आपकी कृपा से हम 100 शरद तक स्वस्थ जिए आपकी कृपा से हम 100 शरद यानी वृद्धावस्था तक जिए जैसे पुत्र के लिए पिता होता है वैसे ही हमें आपका संरक्षण मिले जीवा के बीच में हम कभी भी मृत्यु को न पाएं स्वर्ग लोक अविनाशी है अंतरिक्ष लोक अविनाशी है जगत माता पिता अविनाशी हैं मित्र देव वरुण देव आर्यमा देव आयु देव सब हमारी रक्षा करें जब संस्कार युक्त ऐश्वर्यमय सबको आबृत करने वाले देवताओं के मुख के पास हवि का अन्न ले जाया जाता है तब अजरूप भी मैं मैं करता हुआ पास आता है यह यजमान हवि को तीन देव मार्गों के लिए अश्वों के लिए ओर ले जाता है यहां आज पोषण का प्रथम भाग पाकर यज्ञ का प्रतिनिवेश करता है होता अध्वरि प्रथता अग्निद्र त्रबास्ता प्रशस्ता विद्वान ब्रह्मा आदि हे यजमानो आप इस यज्ञ के इच्छित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रावधान को पूर्ण करने की कृपा करें हम अच्छे मन से यज्ञ का फल पाएं या अश्व देवताओं की भी इच्छा पूरी करने का सामर्थ्य रखता है इस शक्तिशाली को नियंत्रित में रखने के लिए गर्दन का बंधना देवताओं को समर्पित हो इस चंचल को नियंत्रित में रखने के लिए गर्दन का वंदना देवताओं को समर्पित हो इस सख्त साले को नियंत्रण में रखने के लिए कमर का तथा सिर से वंदना देवताओं को समर्पित हो जिस अश्व का बचा खुचा भाग मक्खियां खा जाती हैं जो भाग इमान के हाथों और उंगलियों के में लगा रहता है वह भी देवताओं के प्रति समर्पित है यज्ञ के उदार में जो आदपच अन्न गंद आदि निकल रहे हैं उनकी शक्ति शांति भली भांति किए गए यज्ञ में यज्ञ के उपचार से हो या पच यह पाचन देव गणों के अनुसार हो जो आपके अग्नि से पचाये जाते हैं अंग से सोले दर दर दौड़ते हुए गृह उन्हें भूमि पर भी मत पड़ा दिन रहने दीजिए कहीं वे तिनकों में भी न मिल जाएं वे भी देवताओं का भोजन बने जो इस अन्न को पूरी तरह देखते हैं जो इस प्रोडस को पकाता हुआ देखते हैं जो इस प्रोडास को सुगंध युक्त बनाते हैं जो इस अन्न से बने प्रोडास को मांगते हैं उनका पुरुषार्थ भी हमारे लिए फलेभूत हो जो प्रोडास को पात्र में बनता हुआ देखते हैं जो पात्र को मानकर पूरी तरह साफ करते हैं ऊषा को रोकने वाले चर आदि को गोद में रखते हैं वे सभी इस यज्ञ को घोषित करने की कृपा करें हे प्रोडाश ध्वें वाले आग आपको पीड़ा न दे धुएं वाली गंध आपको पीड़ा न दे चमकीला उर्वा आपको पीड़ा न दे इस प्रकार पके हुए प्रौडास को देवगण भली भांति स्वीकार करते हैं आपका निकलना बैठना हिलना पलटना खाना पीना आदि सभी क्रियाएं देवताओं के बीच में हैं अश्व का वस्त्र ऊपर का आवरण वस्त्र अधिवास सोने के आ भूषण शिर एवं पैर को बांधते हुए मेखला आदि सभी देवताओं को प्रसन्न करने की कृपा करें हे अश्व जो आपके पीडक हैं जो पीछे से नीचे की भाग के पीडक हैं वे त्रुटियां सब इस यज्ञ से पूर्ण हों हे यजमानो यह अश्व देवताओं का बंधु है यह धारक है क्षमता रखता है सामर्थ्यवान है चौथी शक्तियों से युक्त होकर छिद्र रहित होकर देवगण इसकी सभी कमियों को दूर करने की कृपा करें वर्ष त्वष्टारूप अश्व को बांधता है वह उसे दो भागों में दक्षिणायन में बांटता है दोनों भागों को ऋतुओं में बांटता है अथवा छह ऋतुओं में बांटता है शरीर के अंगों में स्वास्थ्य के लिए ऋतु के अनुसार पदार्थों की आहुति अग्नि को भेंट की जाती है हे अश्व अपना प्यारा आत्म तत्व सदा आप धारण करते रहें हे अश्व न आप मारते हैं न मरते हैं मात्र ही रथ से जो जाते हुए अश्व वेगवान होते हैं यह अच्छी तरह देवताओं को प्राप्त कराने वाला है यह हमें अपने वश में रखे पुत्र प्रदान करें पात्र प्रदान करें हम सबको धन से पुष्ट करें हमें गरीबी से दूर रखें हमें पाप से दूर रखें इंद्र देव तथा सभी देव सभी भूवनों को अपने वश में रखें आदित्य गण मरुद गण तथा देव गण अपने गण सहित हमें निरोग रखें यह यज्ञ इंद्र देव और आदित्य गण सहित हमारे शरीर और प्रजाओं को अपने वश में रखे हे अग्नि आप अन्यतामह आप त्राता हैं आप कल्याणकारी हैं आप हितैषी हैं आप हिंसकों से हमारी रक्षा करें आप आततायों से हमारी रक्षा करें आप रख्यात हैं हमारी रक्षा करें आप धनवान हैं, हैं हमारी रक्षा करें आप प्रकाशवान हैं हमारी रक्षा करें आप स्वर्ग लोक को भी प्रकाशित करते हैं आप हमें मित्रों सहित धन और वैभव दीजिए हम अच्छे मन से आपके लिए प्रार्थना करते हैं